अष्टावक्र मुनि ने जनक को जो उपदेश दिया उस उपदेश और उपदेश के बाद जनक का जो अनुभव है अभिव्यक्ति जब तक उपदेश दे रहे थे उस समय तो अष्टावक्र के वचन थे लेकिन वे उपदेश के वचन जब जनक को आत्मसात हो गए तो वो फिर अष्टावक्र के ही नहीं रहे जनक के भी वही वचन हो गए आज ये चार श्लोक हैं अष्टावकर संहिता के ब्रह्म रामायण का तेरवा पेज होजा अजर होजा अमर इन चार श्लोकों का अनुवाद है इसमें तीसरा चौथा और पांचवा पहले श्लोक का प्रश्न है दूसरे में उत्तर है और तीसरा चौथा ये प्रवचन चल रहा है, उपदेश चल रहा है ना ना जलम, ना न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु देव न वायद्यो नाम साक्षिण आत्मा चिद्रुप विधि मुक्त है पृथ्वी नहीं जल भी नहीं नहीं अग्नि तू नहीं है पवन आकाश भी तू है नहीं तू नित्य है चैतन्य घन पांचों का साक्षी सदा निर्लेप है तू सर्व पर निज रूप को पहचान कर हो जा अजर हो जा अमर यदि दे, देहम पृथकृकृत प्रत, चित्ती विश्राम सेठसी अधुन सुखी शांतः बंध मुक्त भविष्य चैतन्य को कर भिन्न तन से शांति सम्यक पाएगा होगा तुरंत ही तू तु सुखी संसार से छुट जाएगा आश्रम तथा वर्ण आदि का किंचित नभिमान कर संबंध तज दे देह से हो जा अजर हो जा अमर तीसरा श्लोक है ना आदि को वर्ण नाश्रमी नाक्ष गोचरा असंगो असी निराकारो क्षी सुखी भवा विश्व सुखी भवा नहीं धर्म है ना तुझमें तुझमें दुख सुख भीलेश ना है ये सभी अज्ञान में कर्ता पना भुगता पना तू एक दृष्टा सर्व का इस दृश्य से है दूर तर पहचान अपने आप को हो जा अजर हो जा अमर चौथा श्लोक है धर्म अधर्मो सुखम दुखम नते मानसा न न ते मुक्त न सर्वदा धर्म अधर्मो सुखम दुखम धर्म अधर्म पुण्य पाप सुख दुख ये तुझ में नहीं तुझ विभू में नहीं ये सब मानस कल्पना है विभू की नहीं न करतासी न भुगतासी मुक्त एवासी सर्वदा करता नहीं भोकता नहीं तू सर्वदा मुक्त है कहते मैं शुद्ध मैं शुद्ध बुद्ध ज्ञान अग्नि ऐसी ले जला। जला। मत मत पाप, मत संताप कर, अज्ञान वन को दे जला। जो सर्प जिसमें भाषता ब्रह्मांड पर बोध सुख तू आप है हो जा, अजर, हो जा ये वचन ब्रह्म रामायण के हमने समझे अष्टावक ये वचन कह रहे हैं किसी पामर के लिए नहीं विषय के लिए नहीं जिज्ञासु के लिए ही कह रहे हैं और जिज्ञासु दो प्रकार के होते हैं एक होते हैं कृत उपासक और दूसरे होते हैं उपासक जय जय कृत उपासक जो होते हैं उनको ये वचन तुरंत असर कर लेते हैं और अकृत उपासक को हिम्मत देते हैं अकृत उपासक को कुछ सोचने का मौका देते हैं अकृत उपासक को बीज का काम देते हैं बीज बोधिया जमीन में दबा दिया है कभी न कभी संयोग मिलेगा पानी मिलेगा खाद मिलेगा कभी न कभी हो जाएगा जिसने उपासना की हुई है उसको तो ये वचन एकदम तुरंत ही बैठ जाएंगे अनुभूति के रूप में प्रकट हो जाएंगे और बाद नितान सबकी है न पृथ्वी न जल न अग्नि न वायु जो वा नाम साक्षी नाम आत्मा नुक्त पृथ्वी नहीं जल नहीं है तेज नहीं वायु नहीं आकाश नहीं तो इनका साक्षी मात्र है शरीर में पृथ्वी का हिस्सा है जल का हिस्सा है तेज का हिस्सा वायु का हिस्सा आकाश का हिस्सा है शरीर में पित्त और कफ अधिक है तो आदमी मोही होता है वात अधिक है तो काम ही हो सकता है वायु तत्व अधिक है तो। आकाश तत्व का हिस्सा ज्यादा है तो काम क्रोध आकाश के तो ये जो पृथ्वी के जल के तेज के वायु के गुण हैं, वो शरीर के केमिकल्स हैं कुछ ऐसे कुत्ते पाए गए जो बहुत भोंकते हैं बहुत चिड़िए स्वभाव के हैं विज्ञानों ने उन पर प्रयोग किए, उनका वो जो ओज था इंजेक्शनों के द्वारा खींच लिया बड़े शांत पड़े हैं कुछ ऐसे कामुक व्यक्ति हैं युवक उनमें से ये आर्मंस खींच लिए गए फिर उनके आगे सुंदरियां लटका मटका करती है उनको कोई जनइंद्रिय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो आत्मा तो भी है व्यक्ति तो भी है लेकिन शरीर में अमुक अमुक हिस्सा होता है तो अमुक अमुक उसका प्रभाव पड़ता है तो ये है तो पांच बूथों के और जब हम अपने को खो देते हैं उसमें बह जाते हैं तो जिस समय जिस हिस्से का प्रभाव होता है हम उससे दब जाते हैं कभी सत्व गुण का प्रभाव होता है तो हम अपने कुदानी धर्मात्मा सज्जन श्रेष्ठ मानते हैं कभी रजोगुण का प्रभाव होता है तो पांच भूतों में तीन गुण होते हैं सत्व रजो और तमो तो तीन गुणों में भी मिश्रण होता रहता है सत्व मिश्रित रजो रजो मिश्रित सत्व उसमें भी परसेंटेज होते हैं सत्व गुण के दस टके और रजो के चालीस और तमो के पचास अब उनमें न्यून अधिक समझ लेना तमोगुण के पचपन तो दूसरे के दो पांच कम तो जैसे जैसे गुणों के प्रभाव घटते बढ़ते हैं ऐसे तुम्हारे ख्याल भी घटते बढ़ते रहते हैं सच पूछो तो तुम्हारे ख्याल घटते बढ़ते नहीं रहते किसके घटते बढ़ते हैं मन के यदि ख्याल घटने बढ़ने से आप अपने को बड़ा और छोटा मानते हैं तो जो बड़ा है उस समय तुम छोटे नहीं और जिस समय छोटे हो उस समय बड़े नहीं लेकिन छोटापन बड़ापन दिन में न जाने कितनी बार आता है चला जाता है तुम वही के वही हो बड़प्पन के विचार आए मन में वो भी चले गए छोटेपन के विचार आए चले गए तंदुरुस्ती के विचार आए चले गए क्रोध के विचार आए चले गए काम के विचार आए चले गए लोग के विचार आए चले गए मन में काम हो गया आ गया तुमने कहा कि मैं काम ही हूँ बड़ा सेक्सी हूं तो बाबा वातावरण बदल गया अथवा नीचे उतरे नीचे आप अधिक समय नहीं रह सकते काम के केंद्र नीचे है सरोवर के थ में तह में आप नहीं रह सकते सरोवर के ऊपर तो आप काफी समय सैर कर सकते हैं बैठ सकते हैं नाव में आदि में लेकिन सरोवर के एकदम नीचे थाल में नहीं रह सकते ऐसे ही काम क्रोध आदि आप सतत नहीं कर सकते सच पुछो तो आप करते भी नहीं है जय जय जब अष्टावक्र मुनि का उपदेश समझ में आ जाए कौत तो उपासक हो उपासना की हुई हो कुछ हृदय शुद्ध हो विवेक जरा तगड़ा हो जाए तो आपको लगेगा कि मैं कामिक्रोधी नहीं होता शरीर के अमुक हिस्से में अमुख घटना होती अब ये अमुक हिस्से में अमुख घटना होती है अमुक वातावरण से अमुख विचार आते हैं और जिसमें विचार आते हैं वो आत्मा नहीं जिसमें घटना घटती वो आत्मा नहीं और जो आत्मा नहीं वो मैं नहीं जो आत्मा नहीं है वो मैं नहीं मैं और आत्मा एक ही चीज के दो नाम हैं कृष्ण बड़े मजे की बात कर रहे हैं अयम आत्मा ब्रह्म गुडाकेशु सर्व भूतेशु अयम आत्मा ये जो मैं आत्मा हूं ब्रह्म रूप में और सब भूतों में हूं आत्मा की सत्ता से अब एक बात और ऊंची समझ लेने की है कि जड़ में क्रिया करने की शक्ति नहीं और चेतन सदा निष्क्रिय है पृथ्वी जल तेज वायु पृथ्वी के हिस्से में ढूंढो तो काम नहीं मिलेगा जल में देखो तो द्रव्यता नहीं मिलेगी लोभ मोह नहीं मिलेगा तो और ये हमारा शरीर जो है पृथ्वी जल तेजवायु का रूपांतरित तो है और क्या है पांच भूत कारण है और ये उसका कार्य है और कार्य मजे की बात है कि कार्य बिना कारण के रह भी नहीं सकता जैसे कपड़ा में रुई कारण है और कपड़ा उसका कार्य है तंतु और रुई रुई समझो तंतु समझो तो रुई निकाल दो तो कपड़ा नहीं बचेगा तो अभी भी कपड़ा रुई का ही तो रूपांतर है रूई तो है रू निकाल दो तो कपड़ा नहीं बचेगा ऐसे तो ही शरीर से पांच भूत निकाल दो तो तो शरीर नहीं बचेगा शरीर तो नहीं बचेगा फिर भी मैं बचता हूं जय जय मर जाऊं तो मैं सुखी हो अजारो अजारो शरीर चले गए, लेकिन मैं गया नहीं जो नहीं जाता उसका नाम आत्मा है जो नहीं मरता उसका नाम है अमर आत्मा मजे की बात है हम हैं अमर लेकिन मरण धर्मा पंच के शरीर के साथ तादाद हो गया अन्योन्या अध्यास हो गया तो शरीर के सुख में हम सुखी शरीर के दुख में दुखी शरीर के मोटापन में मोटे शरीर के छोटे पन में हम छोटे शरीर के गोरेपन में हम गोरे और शरीर के कालेपन में हम काले ये भ्रांति जब तक रहेगी तब तक तुम कितने ही यज्ञ करो कितने ही तप करो कितनी ही माला घुमाओ फिर भी दुर्भाग्य से पूर्ण मुक्ति नहीं होगी ओम ओम ओम ओम हाँ माला घुमाते घुमाते शायद सत्संग में रुचि हो जाए जब करते करते तब करते करते शायद खोज की एक चिंगारी आ जाए साधन है लेकिन प्रत्येक साधन तो आत्मज्ञान है न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु दो नवान साक्षणाम आत्मा नुक्त उस चिद रूप को जानकर तू मुक्त हो जा हो जा, अजर, हो जा अमर तो चेतन आत्मा निष्क्रिय है और जड़ पांच भूतों में क्रिया करने का सामर्थ्य नहीं शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है चेतन में क्रिया नहीं और जड़ में सामर्थ्य नहीं तो फिर कैसे हो रहा है जैसे मैग्नेट अपनी जगह पर होते हुए भी लोहे चुंबक उसकी रश्मियां उसका प्रभाव लोहे के कणों पर पड़ता है ऐसे ही चैतन्य अपने महिमा में ज्योक का त्यों होते हुए भी इस जड़ में क्रिया करने का स्पंदन करने का सामर्थ्य आ जाता है और जड़ उसे बोलते हैं जो घनीभूत चीज हो घनीभूत भूत का नाम जड़ है और जो सूक्ष्म हो उसका नाम चेतन है है एक तत्व तो तू पृथ्वी जल वायु तेज आकाश नहीं है तू चिद्रूप है इसको जानकर सुखी हो जा व्यवहार में देखा जाए कि तुम्हारा शरीर छोटा था जवान हुआ दिन में कितने ही व्यवहार हुए कल मैंने क्या खाया था कि मक्के की खीर खाई थी कल मैंने मक्के की खीर खाई थी आपने कभी नहीं खाई होगी चावल की खीर तो खाई होगी लेकिन मक्ई की खीर तुमने नहीं खाई होगी क्योंकि भगत नहीं है तुम्हारे पास ओम ओम जो बना लाता है खा लेते हैं मकई की खीर खाना उचित नहीं शरीर पकड़ा जाता है बड़ी परेशानी होती है आज आसन वासन करके ठीक करके आया हूँ नहीं तो डॉक्टर को बुलाना पड़ता जय जय कल मक्की खीर खाई उसका असर रात को प्रभात को अभी तक ग्यारह बजे था पौने बारह और बारह बजे भी था और फिर जोरो का आसन करके और कुंभक मुंबक करके उसको भेज दिया और फिर फ्रेश होकर पहुंच गया तो मकई आई मकई का रिएक्शन आया और गया लेकिन मकई नहीं थी तब भी मैं था मकई का रिएक्शन था तब भी मैं था और मकई का रिएक्शन गया तभी भी मैं जय जय ऐसे एक दिन की मक्काई अथवा बाजरा और फाजरा जो तुम्हारे जीवन में आता हो कल भोजन की असर आई और गई रात्रि को स्वप्न आया और गया रात्रि की गहरी नींद आई और गई लेकिन इन सब को देखने वाला यदि जाता तो उसकी सुमृति कौन करता तो तुम गए नहीं शरीर पर से गुजर गए शरीर के हिस्से बदल गए कितने लेकिन तुम अबदल हो तुम अबदल हो ऐसा यदि तुम अपने को मानने लग गए और मानते मानते फिर जानोगे जो मानेगा नहीं वो जानेगा कैसे बच्चा पहले मानता है पृथ्वी गोल है सूर्य पृथ्वी से तेरा लाख गुना बड़ा है मानता है जानता नहीं है लेकिन मानते मानते पढ़ते पढ़ते वो अब जानने को उत्सुक हो जाता है जान लेता है ऐसे तुम मानने लग जाओ कि ये मैं नहीं हूं मैं हाथ नहीं हूं मैं पैर नहीं और मजे की बात है कि वेदांत फिलोसॉफी में अहम कभी इदम नहीं होता और इदम कभी अहम नहीं होता मैं कभी तू नहीं होता और तू कभी मैं नहीं होता जिसको तुमने यह कह दिया वो मैं नहीं होता यह फूल भले प्लास्टिक का है लेकिन यह है तो मैं नहीं हुआ यह माइक तो मैं माइक नहीं ये बाल तो मैं बाल नहीं ये हाथ तो मैं हाथ नहीं ये कान तो मैं कान नहीं ऐसे ही ये मन तो मैं मन नहीं मेरा मन जो तुम्हारा है वो तुम नहीं हो सीधी सी बात है एकदम साफ है लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग इन बातों से दूर चले आए और समझते कहीं देव है कहीं खुदा है कहीं अल्लाह है कहीं भगवान है कहीं ठाकुर जी है और इतना इतना करो इतना इतना शोधो इतना इतना मजूरी करो तब कहीं वो सुनेगा तब कहीं आएगा ओम, ओम, ओम, ओम, ओम। जब जब सुनता है तो तुम्हारी अंतर्मुखता से सुनता है जब जब आता है तो तुम्हारे दिल के द्वारा ही आता है एक सम्राट बैठा था सिंहसन पर नर्तकी आई नाची तब तो वाह वाह वाह क्या मजा है जब वाह वाह कर रहा है मजा आ रहा है तभी भी दिया प्रकाशित है और वो तबल जी साज नहीं देते और नर्तकी का चेहरा साढ़े बारह बजा देता है और उसको मजा नहीं आता तभी भी दिया प्रकाशित नर्तकी नाचती है तभी भी वो दिया जो करत्यो है राजा प्रसन्न होता है तभी दिया जो का हैं सभासद तालियां बजाते तभी दिया जो ज्योका नर्तकी को इनाम मिलता है तभी भी दिया ज्योका त्यों और नर्तकी अच्छा नहीं नाचती उसको ताड़न मिलता है तभी भी दिया जो कह सभा के लोग चले जाते तभी भी दिया जो कह नर्तकी क्या है कि बुद्धि है सभा के लोग जो है इंद्रिया है राजा जो है कि मनुराम अहंकार है ये जब खुश होता है तभी भी तुम दिए कि नाई साक्षी इसके सुखी खुशी के साक्षी हो ये तुम्हारी बुद्धि नाचती है तक धाधि धा दिन तक तक तक तक करती है उस समय भी तुम देखते हो और तुम्हारी बुद्धि उल्टा करती है तभी भी तुम देखते हो तुम सबके प्रकाशक एक असंग असंग ज्योत प्रकाश स्वरूप मुलाशा ने इसी बात को कह के चांदना कुल जहान का तू तेरे आंखों का तेरी बुद्धि का तेरे मन का तेरे अहंकार का अहंकार कभी तो धन का धन को मेरा मानकर गर्व लेता है कभी तो मित्रों को मेरा मानकर गर्व लेता है कभी तो विद्या को मेरा मानकर गर्व लेता है कभी मकान को मेरा मानकर गर्व लेता है कभी बैंक के पैसे को मेरा मानकर गर्व लेता है तो ये अहंकार रूपी राजा कभी को ताव चढ़ाता है कभी मुझे नीची करता है उस सब को तुम देख रहे हो कि नहीं देख रहे ईमानदारी से तो कहो जा रहा तुम्हारा अहंकार धन का गर्व करता है तभी भी आपको लगता है कि पैसे तो बैंक में है जेवर तो तिजोरी में पड़े हैं जेवर जेवर मेरे में जेवर वाली बाबूजी मैंने तो रोज देर रोज एक वीटी बदला दर रोज दर एक एक वीटी बदलाव दरक ग्रहनी बना पे वक्त लड़े ना पेलू तो पेलू छे आम छे पेलू छे आम अरे पेलू छे आम छे तेम छे ये सब तुम्हारे धारणा है गिटी को तो खबर नहीं कि मैं पहले क्यों कहूं घड़ियाल को तो खबर नहीं कि मैं पहले क्यों क्यूं ना वींटी को भी पता नहीं कि मैं इसकी हूँ घड़ियाल को भी पता नहीं इसकी लेकिन तुम्हारा अहंकार गर्व करके वींटी हमारी गहने हमारे कपड़े हमारे कपड़ों की याद आती तो जरा अकड़ आ जाती है गरीबी की याद आती तो सुकड़ आ जाती तो सुकड़ और अकड़ जिसको आती है वो अहंकार है और सुकड़ और अकड़ को दोनों को तुम जानते हो कि नहीं जानते हो सच बताना जरा खुदा के अष्टाफक्र यही कह रहे हैं तुम्हारे घर की बात कह रहे हैं बुद्ध पैदा हुए सात कदम चले उसके बाद उन्होंने सनातन सत्य कहे लेकिन अष्टावक्र एक भी कदम नहीं चले माता के गर्भ में ही घोषणा कर दी मैं शुद्ध हूँ मैं बुद्ध हूँ मैं अजन्मा हूं मैं निर्विकार हूँ मैं चैतन्य हूँ मदालसा के पुत्रों को मदालसा ने पैपान कराते घोषणा करा दी और हम चालीस चालीस साल के अखले हो गए तीस तीस साल के हो गए पचास पचास साल के हो गए और अपने को आत्मा मानने में डरते ब्राह्मण मानते हैं क्षत्रि मानते हैं अष्टावकर इसको सबको उड़ा देंगे अभी तू ब्राह्मण नहीं है तू क्षत्रि नहीं है तू हिंदू नहीं तू मुसलमान नहीं तू दे नहीं है तू ब्राह्मण कहां से हुआ चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम शंकराचार्य ने जो श्लोक रचे हैं बड़े मजे के हैं वे तो जैसे दिया प्रकाशता है ऐसे ही तुम्हारा साक्षी सबको प्रकाशता है बुलाशा ने कहा चांदना कुल का तू तेरे आश्रे होए व्यवहार सारा तू सब आंख में चांदना तुझे सूझता अंधियारा जागना सोना नित खाब तीनो होवे तेरे आगे कई बारा रोज जागृत अवस्था बदल जाती है स्वप्ने बदल जाते हैं सुसुप्ति बदल जाती है लेकिन उसका दृष्टा कभी नहीं बदला जागना सोना नित खाब तीनों होवे तेरे आगे कई बारा बुलासा प्रकाश स्वरूप है एक तेरा घट घटवदन हो यारह तेरा प्रकाश स्वरूप एक ही है तुम जब बोलते हो कि हम ध्यान कैसे करें मन में शांति कैसे आए अमो काम कैसे हो ये कैसे करें तो वेदांत तुम्हें कहता कि तुमने अभी अपने को जाना ही नहीं ध्यान करे चाहे न करे मन और बुद्धि का विषय है अमुक काम सफल हो और खुश हो चाहे न हो ये अहंकार का खेल है शरीर काला चमड़ा काला होता है तुम अपने को काला मानते हो चमड़ा गोरा होता है तो तुम अभी सियाला है जरा चमड़ा थोड़ा खुलेगा गोरा होगा क्या जो सियाड़ा सियाड़ा पाक खा दो चलने तुम ऐसे नहीं हुए तुम्हारे पर सियाड़ा पाक असर नहीं कर सकता उनाड़ा पाक असर नहीं कर सकता एक सत शिष्य था गुरु का भक्त था गुरु के भक्त सब अमीर होते हैं ये जरूरी नहीं है गरीब भी होते हैं गरीब अमीर हो सकते हैं लेकिन गुरु के भक्त बेवकूफ नहीं होते जय जय गरीब अमीर हो सकते लेकिन बेवकूफ नहीं हो सकते वो लारी चलाता था बैलगाड़ी चलाता था बोझा होता था बैलगाड़ी में एक बार नमक के दस पंद्रह बोरे एक आध बोरे तीस खांड की रही होगी बी सी डी जो शक्कर होती है शक्कर वाले से समझते हैं दो चार बोरी एक सी की एक डी की एक बी की एक एक की रही होगी चार बोरी शक्कर की दस बोरी नमक की ले जा रहा था कहीं एक आए एक बारिश हुई और मूसलधार बरसात हुई नाला चला गाड़ा फंस गया जो रोका पानी बहाव में नमक बह गया धड़ाके हुए मेघ गरजा बैल छुट गए बिजली चमक रही है वो आदमी अकेला रह गया बैल भाग गए गाड़ा लुढक रहा है नमक और शक्कर तो भाग गई पहले ही तभी भी उसके चित्त में क्षोभ नहीं हो रहा है बिजली तड़ाके दे रही है वो बोलता है बिजली मैं नमक नहीं हूं बह जाऊंगा मैं शक्कर नहीं कि पिघल जाऊंगा मैं बैल नहीं कि भाग जाऊंगा तेरी रोशनी में अपना रास्ता तय करके दिखाऊंगा तू क्या समझती ऐसे ही तुम उस परमात्मा की रोशनी में अपना रास्ता तय कर लो तो समझ लेना कि तुम किसी गुरु के शिष्य हो नहीं तो तुम मन के शिष्य हो गुरु के शिष्य हो जाना कोई कठिन बात नहीं है लेकिन ऊपर ऊपर से गुरु के शिष्य और भीतर से मन के शिष्य हो जाते हैं मन के शिष्य नहीं गुरु के शिष्य गुरु का अर्थ है किसी ने बच्ची ने आज पूछा के गुरु शब्द का अर्थ क्या ओम का अर्थ क्या एक एक को बताएं तो समय नहीं है इसलिए में बताया जाएगा। ओम माना क्या आकार, उकार मकार और अर्धमात्रा आकार स्थूल जगत का संकेत है उकार सूक्ष्म जगत का संकेत है और मकार कारण जगत का अथवा विश्व तेजस प्राग्ञ ये तीन जो अधिष्ठाता जैसे एक नगर है तो नगर पालिका का जो हेड है चेयरमैन एक राष्ट्र तो है तो राष्ट्रपति है ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में जो स्थूल तत्व है स्थूल जगत का जो हेड उसको विश्व कहते हैं सूक्ष्म जगत के हेड को तेजस कहते हैं कारण जगत के हेड को प्राग्ञ कहते हैं अकार ओकार मकार विश्व तेजस और प्राग्ञ तीन मात्राएं तो आ जाती है अकार उकार और मकार इन तीनों के ऊपर है अर्धमात्रा उसको बोलते हैं तुरिया ओम मानस स्थूल सूक्ष्म और कारण इन सत्ता तीनों को प्रकाशने वाला तीनों के ऊपरी तीनों का सत्ता स्पूर्ति चेतना देने वाला जो परब्रह्म परमात्मा है उसका नाम ओम है और वो मैं हूं जय जय तुम्हारे स्थूल जगत का तुम्हारी जागृत अवस्था का तुम्हारे स्वप्न अवस्था का तुम्हारी सुशक्ति अवस्था का प्रकाशक कोई हौवा बउवा कौआ नहीं है तुम ही तो हो न जैसे इस शरीर की जागृत स्वप्न सुषुप्ति का तुम प्रकाशक हो इस शरीर के स्थूल सूक्ष्म और कारण के तुम जानकार हो ऐसे ही समस्ती के स्थूल सूक्ष्म और कारण को जो जान रहा है उसी का संकेतिक नाम है ओम तस्वाचक प्रणव परमात्मा का नाम है परमात्मा का स्वाभाविक स्पुरना है और सब में अपने आप ध्वनि हो रही है हम इतने बहरे हैं इतने बहरमुख हैं, तो उस ओमकार को बाहर से भीतर से नहीं सुन पाते इसलिए गुरुदेव देते हैं मंत्र गुरु शब्द का अर्थ क्या है गुरु वहा गुरु गुरु गीता में लिखा है कि और अक्षर सब एक आनी है गुरु शब्द जो है सोलानी मंत्र है गुरु माना बड़ा गुरु शिखर बड़ा शिखर जो बड़ा शिखर है जो गुरु है गुरु का मतलब जो हिले नहीं जो अपना स्टैंड छोड़े नहीं एक अर्थ उसका यह है गुरु माना हजार हजार आंधिया आए हजार हजार हर्ष हो हजार हजार शोक हो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के शरीर में हजार हजार उपद्रव आए और जाएं, फिर भी जो उनसे प्रभावित न हो उसका नाम है गुरु एक अर्थ यह है दूसरा अर्थ है गु माना अंधकार और रू माना प्रकाश अंधकार को छोड़कर प्रकाश के तरफ जो ले जाते हैं उन महापुरुषों को भी हम गुरु कहते हैं कबीर ने कहा सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट नवनाथों की कथा है ओम ओम गुरु में इतनी अटूट श्रद्धा है शिष्य की क्या अब उसको मापने के लिए गुरु को योग बल दिखाना पड़ता है गुरु ने अपने शिष्यों को एकत्रित किया कहा कि मैंने अगले जन्मों के कोई प्रारब्ध कर्म है भोगने हैं कुछ तो मैंने जप तप साक्षात्कार करके भोग लिया है और बाकी कुछ बचे हैं इसलिए अब मैं थोड़े ही दिनों में बीमार होने वाला हूं मुझे कोड निकलेगा और लोग मेरा त्याग कर देंगे और मैं चला जाऊंगा काशी और मैं अंधा हो जाऊंगा कोड़ी हो जाऊंगा और 21 साल तक मुझे ये पाप भोगने पड़ेंगे शिष्य की परीक्षा लेने के लिए बड़ा विवरण करके कहा कि है कोई ऐसा मेरा शिष्य जो मेरी सेवा करे पहले तो सब कर रहे थे कि गुरु बलहार वना बलहार वना बलहार वना गुरु का जब जय घोष होता और माल मत्ते आते मिठाई और पपैया और फ्रूट के ढेर लगते और रूपयों के ढेर लगते तब तो चेले बहुत होते लेकिन जब गुरु का आपत्ति आपत्तिकाल का प्रारंभ दो उस समय कौन चेला टिकता है गुरु ने परीक्षा लिया तो सब भाग गए लेकिन एक चेला ने कहा कि गुरु जी ये दास आपकी सेवा में रहूंगा बोले इक्कीस साल रहना पड़ेगा बोले इक्कीस साल तो क्या पूरा जन्म भी रहना पड़े तो सार्थक है थोड़े ही दिनों में गुरु काशी चले गए मणिकर्णिका घाट पर से थोड़ा ही दूर झोंपड़ी बांधी दो चार दिन भिक्षा करके लाया वो शिष्य देखते देखते गुरु को कोर निकला गुरु अंधे हो गए लेकिन शिष्य को शोभ नहीं हुआ वो भिक्षा मांग कर आता भोजन कराता कोड़ पर ड्रेसिंग करता गुरु फिर क्रोधी हो गए अशांत होकर उसे गालियां देते फिर भी बड़े शांत स्वभाव से सह लेता था और उसकी श्रद्धा कहीं डामाडोल नहीं होती थी इसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति देखकर भगवान काशी के अधिष्ठाता देव प्रगट हुए इसको तू वरदान मांग ले गुरु की सेवा की है गुरु शब्द मुझे बहुत प्यारा है और जो गुरु की सेवा करता है मानो मेरी सेवा करता है जो गुरु को संतुष्ट करता है मुझे ही संतुष्ट करता है मैं तुझ पर संतुष्ट हूं दुनिया के लोग तो मुझे पुकारते लेकिन मैं वहां नहीं जाता तू तूने मेरे को नहीं पुकारा अपने गुरु को प्रसन्न किया है अपने गुरु की ईमानदारी से तूने सेवा किया है गुरु तत्व को तूने ठीक ठीक जाना है बेटा वरदान मांग ले बोलता है गुस्से है, है, बाजे अब क्या आज्ञा लेना बोले ऐसा ना कहो मेरे लिए वो सर्वस्व है कैसे भी है मेरे लिए सर्वस्व है गुरु से पूछने गया कि शिवजी वरदान देने को आए हैं और आप आज्ञा दीजिए कि कुछ वरदान मांग लू ऐसा वरदान मांग लू की आपका रोग और आपका प्रारब्ध खत्म हो जाए गुरु ने डांक सेवा करते करते थका होगा उसी वरदान मांगता सेवा करते करते थका होगा उसी शिवजी से वरदान मांगता कि मैं ठीक हो जाऊं तेरी जान छुटेला कन्ना लत तथई गे गए शिवजी के पास बुला के भगवान मुझे आपके वरदान की जरूरत नहीं है मुझे तो मेरा वर मिल गया है वो ही दान देगा आत्मज्ञान का मुझे और वरदानों की जरूरत नहीं शिवजी को आश्चर्य हुआ के लोग चिल्लाते हैं पुकारते हैं तप करते हैं शिवरात्रियां मनाते हैं फिर भी मैं प्रकट नहीं होता और प्रकट होता हूं तो वरदान के लिए आग्रह भी नहीं करता दर्शन देखें अंतर और इसने बुलाया नहीं और ऐसे ऐसा आदमी शिवजी जी गए विष्णुलोक में विष्णु को जाकर कहा कि एक भक्त ऐसा है मणिकणिका घाट से थोड़ा दूरी पर अपने गुरु की सेवा में संलग्न है मैं खुश होकर उसको वरदान देने गया जो लोग मुझे ध्याते हैं उनको भी इतना शीघ्र में दर्शन नहीं देता और उस बच्चे को मैंने वरदान मांगने को कहा और ठुकरा दिया बोले वरदान की जरूरत नहीं मुझे विष्णु ने कहा ऐसा मनुष्य हुआ है कि बोले हाँ ऐसा गुरु का कोई भक्त है विष्णु ने कहा उसके दर्शन करने चाहिए विष्णु आए वहां बोले बेटा तेरी भक्ति, गुरु की संतोष ही शिष्य की परम उपासना है परम साधना है तो तू ने अपने गुरु की खूब तन मन से सेवा किया है हम तुझ पर संतुष्ट है जिसने गुरु को संतुष्ट कर दिया तैतीस करोड़ देवता अपने आप उस पर संतुष्ट रहते हैं और जिसने गुरु को नाराज कर दिया वो विश्व पूरा उससे अपने आप नाराज हो जाता है तो कह दे तेरे को क्या वरदान दिया जाए उसने कहा के प्रभु मेरे को वरदान की जरूरत नहीं है विष्णु कहते मांग ले मैं खूब संतुष्ट हूँ बोलता है कि मैं जरा गुरु से पूछ के आऊ अभी विष्णु आए हैं वरदान देने को बोलते हैं अच्छा विष्णु जी आए हैं तेरी जो मर्जी हो मांग ले जा वो कहता है कि भगवान मेरे को और वरदान तो क्या गुरुजी ठीक हो जाए ऐसा वरदान मांगूंगा तो शायद गुरुजी को लगेगा कि सेवा से थका है आप यही वरदान दीजिए कि मेरे गुरु में अटल श्रद्धा बनी रहे और कुछ नहीं चाहिए विष्णु ने उस शिष्य को आलिंगन करते हुए कहा कि बेटा तू धन्य है तेरे गुरु भी धन्य है मैं जाता हूं तेरे गुरु के जाके दर्शन कर और तेरी अटल श्रद्धा बनी रहेगी और तेरा दृष्टांत जो सुनेंगे उनके भी पाप निवृत्त होंगे उनके भी अश्रद्धा निवृत्त होकर श्रद्धा की ज्योत जलेगी जहा तेरी कहानी संत लोग गाया करेंगे जहा हम लोगों को, को गानी पड़ रही है ऐसे भी तो सत शिष्य है जिनकी व्याख्या गुरुओं को करनी पड़ रही शास्त्र को गानी पड़ती विष्णु चले गए वो जाता है झोंपड़े में तो जो गुरु को तो क्या अंधा होना था क्या कोड़ी होना था लेकिन शिष्य बहुत बढ़ गए थे जान कुर्बान करने वाले खूब हो गए थे उसमें से चुनकर एक ही निकला और गुरु को जब साक्षात्कार हुआ तो शास्त्र कहते हैं प्रज्ञाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान सारी कामनाएं जिसकी नष्ट होती है तब उसको उसको उसको ज्ञान ज्ञान होता होता और जब होता है तो उसको कर्म क्या लगेंगे? उसको फिर कोड़ी होने के के लिए लिए कर्म का फल भोगने वो कोड़ी होने की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन शिष्य की परीक्षा के लिए गुरु ने क्या था गुरु ने अपना योग बल का संकल्प हटाया तो वही आंखें चमकती बोर्ड बोर्ड गायब और एकदम कंचन जैसे गाय बोले बोले गुरु आप ऐसे महान सुंदर हो गए बोले मैं तो जब कोढ़ी था तभी भी वो था परीक्षा कर रहा था तभी भी वो था और सुंदर हूं तो भी वही हूँ मैं न पृथ्वी हूँ न जल हूं न तेज हूँ न वायु हूं मैं तो चिदानंद रूप हूँ ये केवल तुम चवरम की नजर से देखते हो उस तुझे मैं बदला हुआ देखता हूँ मैं कभी बदला नहीं और मैं कसम खाके बोलता हूँ बेटा तू भी कभी नहीं बदला ओ ओ ओ, ओ, ओ, जब बदलता है तो मन बदलता है जब बदलता है तो शक्लें बदलती है चेहरा बदलता है इन सब की बदलाहट होने पर भी जो नहीं बदलता है उसको आत्मा कहते हैं उसको मैं कहा जाता है तो गुरु शब्द का अर्थ आपने समझ लिया जो अचल है अपने स्वरूप में जो हमें संसार के समुद्र से निकाल कर परमात्मा से मिला दे जिनका एक हाथ परमात्मा में और दूसरा हाथ हमारी परिस्थितियों में है उन पुरुषों का नाम गुरु है सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट मारे गोला प्रेम का हरे बरम की कोट गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको गो पाए बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद जियो दिखाए आंसूमल को यदि गुरु नहीं मिलते तो खान की बोरिया बेचता या तो तेल के डिब्बे रवाना करता है ट्रक ट्रकें रवानी करता और जैसे संसारी लोग हाई हा हाई हा करके अपना जीवन खिलौनों में व्यर्थ कर रहे हैं ऐसा ही जीवन होता नरेंद्र को गुरु नहीं मिलते तो वो कोई कॉलेज में प्रोफेसर होता रामतीर्थ को गुरु नहीं मिलते तो वो प्रोफेसर होते गुरु का अर्थ है जो माता पिता ने जन्म दिया है काम क्रोध से प्रेरित होकर कामनाओं से प्रेरित होकर पालती पोषती है तो मोह से प्रेरित होकर कोई कोई माँ होगी जो प्रेम से प्रेरित होकर पालती है लेकिन माँ भी चाहती है कि बड़ा हो तो सुख दे बड़ी हो तो सेवा करे ससुराल जाए तो मेरा नाम निकाले बाप चाहता है कि बड़ा हो मेरे बुढ़ापे का बोझ ढोएगा लेकिन गुरु जी ऐसा कभी नहीं सोचता कि शिष्य को साक्षात्कार हो और मेरा नाम निकाले शिष्य बड़ा हो जाए और मेरी सेवा करे शिष्य परमात्मा को पाले और मेरे को कुछ परमात्मा से लेकर दे दे ना परमात्मा जन्म देता है तो जीव के रूप में और माँ बाप जन्म देते हैं तो देधारे के रूप में लेकिन गुरु जब जन्म देता है तो ब्रह्म के रूप में ही जन्म देता है परमात्मा बनाता है जनक को अपने बाप मिले होंगे कई जन्मों के बाप जनक को मिले होंगे कई जन्मों में माए मिली होंगी वजीर मिले होंगे पत्नियां मिली होंगी कभी वो पत्नी रहा होगा तो कभी उसको पति मिले होंगे कभी पुत्र मिले होंगे तो कभी कहीं का पुत्र हुआ होगा लेकिन एक बार अष्टावकर मिल गए हैं जनक अमर हो गया है इसका नाम है गुरु अष्टावकर जैसा गुरु हो और जनक जैसा शिष्य हो तो उपदेश मात्र से घटना घट गट जाती है महावीर कहते हैं श्रावक उपदेश मात्र से साधु को तो परिश्रम करना पड़ता है जिसकी समझने की योग्यता खिली नहीं है उसको साधना करनी पड़ती है जिसकी योग्यता खिल गई है उसको उपदेश मात्र ऋण श्रवण मात्र ऋण जो कृत उपासक है जिसने जप किया है तप किया है अगले जन्म में या इस जन्म में पुण्य जप ताप सब क्रियाएं जिसकी सफल हो रही है उसको जरा सा गुरु का उपदेश ब्रह्म भाव में प्रकट कर देगा तुलसी तुलसी क्या करो तुलसी बन की घास कृपा भई रघुनाथ की तो हो गए तुलसी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 चैतन्य को कर भिन्न तन से शांति सम्य पाएगा हम अशांत क्यों होते हैं कि चैतन्य को जड़ के साथ तादात्म कर देते हैं हैं शरीर के साथ इतने जुड़ जाते हैं कि बस हम ही शरीर हैं ऐसा मानने लगते हैं तो चैतन्य को अपने से भिन्न करो शरीर को अपने से भिन्न मानो एक फकीर के पास जिज्ञास गया बोले महाराज जिसस को को क्रॉस पे चढ़ा दिया दिया गया गया बोलता है कि मालिक इनको माफ करना तेरी मर्जी हो। सुकरात जहर वो खुश-खुश पी गया। जैसे कोई नाटक में कोई आदमी जहर पीता हो सुखदेव पर कंकर पत्थर लगे सुखदेव खिन्न न हुए रघुगण राजा ने जड़ भरत को पालकी उठवाई कोड़े मारने का दम दिया डाटी दी लेकिन जड़ भरत के चेहरे पर करचली न पड़ी दुख की एक रेखा न छाई चाहते तो श्राप दे देते चाहते तो उसको सुना देते लेकिन जड़ भरत के चेहरे पर कोई अभिमान कोई राग कोई द्वेष कोई खिन्नता न दिखी दत्तात्रेय को भीलों के राजा यज्ञ कर रहे थे दत्तात्रेय को पकड़ गए बलि देने के लिए दत्तात्रेय के चित्त में कोई शोभ नहीं हुआ तो महाराज इन पुरुषों के चित्त में शोभ नहीं होता जब ये ब्रह्म है तो हम भी ब्रह्म है ये आत्मा है तो हम भी आत्मा है हम लोगों को तो जरा सा कोई तू कह देता है तो दुख होता है जरा सा कोई अपमान का शब्द कह देता है तो परेशानी होती है इनको शूली पे चढ़ाया गया तो भी इनको दुख नहीं होता है घोर अपमान किया गया तो भी दुख नहीं होता इसका कारण क्या है फरीद ने नारियल दिया कहा कि जाए इसको तोड़ के लेकिन याद रखना कि इसका जो गिरी है वो न टूटे इसको खोल कर आ, गिरी साबित रहे पूरे का पूरा मैं बोला ये मुश्किल है गया गया जो काचली और गिरी दोनों जुड़ी हुई थी हरा नारियल था खूब पानी भरा था खूब समझ समझ के भी तोड़ा तो जो काचली टूटती है तो गिरी भी टूट गई काचली एकदम जुड़ी है कितना भी संभालो तो भी टूट जाती है क्योंकि उसका आपस में इतना मेल है इतना मेल है कि जानो बस दोनों एक हो गई है वरना तो गिरी अलग है काचली अलग है काचली अलग है और उसका खोखा ऊपर का अलग है परिंद ने दूसरा नारियल दिया बोले अच्छा जहा इसको तोड़ के आ उसने हिलाया तो देखा कि हाँ ये तो अलग हो सकती है गिरी एकदम अलग हो सकती है इसको कोई चोट नहीं लगेगी बोले बाबा इसको तोड़ने की भी जरूरत नहीं जो देह से एकदम अपने को अलग मानते हैं उसको मौत की कोई चोट नहीं लगती और जो अपने को देह मानते हैं संभल संभल के जीते हैं तो भी दिन में और रात में सुबह और शाम में जीवन में और मौत में चोटें ही चोटें लगती है देहाध्यासी जितना जितना जितना देहाध्यास प्रगाढ़ है उतनी उतनी चोटें ज्यादा लगती है देखो बच्चा है उसको देहाध्यास अभी विकसित नहीं हुआ बच्चे के आगे तुम गाली दे दो तो भी हंसेगा बच्चे को मिठाई दे दो तो भी हंसेगा बच्चे के पास से कोई चीज उठा लो तो भी उसको कोई रंज नहीं होगा क्योंकि अभी ये मैं हूँ और ये मेरा हूं ये विकसित नहीं हुआ ऐसे किसी फकीर के आगे से तुमने कुछ धर दिया और कुछ उठा लिया तो भी उनको चोट नहीं लगती बच्चे के अंदर अभी अहंकार विकसित नहीं हुआ अभी ममता विकसित नहीं हुए और ज्ञानी की ममताए बाधित हो गई है फरीद ने कहा कि तुम तो ऐसे नारियल हो कि अभी करचली बंद नहीं मलाई लगी नहीं अब तुम तो हरे नारियल तो सफेद बाल हो गए चमड़ा काला होता है तो वह मैं काला हो गया जरा सा भूख लगती है प्राणों को तो मेरे को भूख लग गई मैं मर गया प्राणों को प्यास लगती तो मेरे को प्यास लगी मान रहे हो तुम इतने कच्चे नारियल हो कितना भी संभाल संभाल के तोड़ा जाए तो भी तुम्हारी करसली अलग नहीं होती जिस बुद्ध जनक अष्टावकर सुखदेव जी महाराज जड़ भरत ऐसे पक्के हैं कि बस ममता रूपी पानी सूख गया है करसली अलग गिरी अलग और ममता का पानी सूख जाए और ममता का पानी अज्ञान से बढ़ता है और ज्ञान से सूखता है ज्ञान के अग्नि से वो पानी सूख जाता है जैसे नारियल धूप में रखो तो जल्दी सूख जाते हैं ऐसे ही विवेक के अग्नि में रखो अपने को तो तुम शरीर से पृथक हो जाओगे तुम अपने कभी कभी ट्राई करो जब चल रहे हो छाया देखो देखो कि जैसे छाया तुम्हारे से अलग है छाया जिसकी है वो और छाया एक नहीं ऐसे ही ये शरीर भी मेरी छाया है और ऐसी छाया तो मेरी कितनी कितनी हुई छाया भले पर्वत की हो तो भी तुच्छ है छाया भले सुंदर हो आकाश मार्ग में पहुंचती हो फिर भी छाया तो छाया है ऐसे देह और देह की सत्ताएं कितनी भी बड़ी लंबी चौड़ी हो लेकिन शुद्ध है और मजे की बात है कि जितनी जितनी देह और देह की सुंदरता बढ़ती है सत्ताएं बढ़ती है और आत्मज्ञान से आदमी विमुख है उतना उतना वो आदमी अभागा रहता है प्रसिद्ध कथा है कि एक फकीर ले गया भिक्षा पात्र लोग बोलते हैं कि सिकंदर के पास ले गया था कोई बोलते किसी के पास कहानियां हैं, घड़ी हुई कहानियां होगी भिक्षा पात्र ले गया राजा दानी था सुबह सुबह दान करने में कोई भी दान लेने आए तो उसको उसके बर्तन को भर दे देते दान का फल होता है पुण्य कर्म करने से अंतकर्ण शुद्ध होता है शुद्ध अंतकर्ण होता है तो फकीरों के भी दर्शन हो जाते एक सच्चा फकीर पहुंच गया बोला भिक्षा मांगने को आया हूं तेरे पास मैंने सुना है तू भिक्षा पात्र भर देता है मेरे इस भिक्षा पात्र को भर दे जिससे चाहे तो भर दे सम्राट को गर्व था कि अन्न से क्या भरना अशरफियों से भरो अशर्फिया डालता गया डालता गया ऐसा नहीं मेरी इज्जत का सवाल है बोली इज्जत का सवाल है तो भर अब सच पूछो तो मेरी इज्जत माना आत्मा की तो कोई इज्जत बेचती नहीं होती अहंकार की तो इज्जत होती है अच्छा भर भरने को फिर उसने कुछ जोर मारा लेकिन अशरफिया खलास हो रही है भरा नहीं जा रहा आखिर तंग हो गया सम्राट पूछा कि महाराज ये क्या है ये भिक्षा पात्र है क्या आखिर ये क्या है जादू बोले तेरे जैसे की किसी की खोपड़ी है तेरे जैसे की किसी की खोपड़ी है और कुछ नहीं देख खोपड़ी तो है इस मनुष्य की खोपड़ी में कितना भी दो कितना भी रखो कितना भी मकान दुकान धान मिल जाए फिर भी अजी जो ये अन्या खपे खपे खपे खपे खपे में खप जाता है ओम, ये तेरे जैसे की खोपड़ी है सम्राट के चित्त में साधु के वचन ठहर गए उसको वैराग्य आया बोला महाराज फिर इस खोपड़ी को भरे कैसे बोले ईश्वर के सिवा यह खोपड़ी किसी चीज से भरती नहीं परमात्मा के सुख के सिवा किसी सुख से ये खोपड़ी भरती नहीं आत्मलाभ के बिना और किसी लाभ से खोपड़ी भरती नहीं है दिल भरता नहीं तृप्ति नहीं होती क्योंकि परमात्मा के सिवा जो कुछ है वो अपूर्ण हाँ है एक परमात्मा ही है जो पूर्ण है पूर्ण मदह पूर्ण मेदम वही पूर्ण है उसी का राज तुझे समझ में आ जाए उसी के गीत तेरे रथ से गूंजने लग जाए तो ये खोपड़ी भर सकती वरना नहीं बोले महाराज तुम फिर बताओ मैं परमात्मा को कैसे प्यार करूं परमात्मा को कैसे पाओ महाराज ने कहा तूने कभी किसी को प्यार किया है बोले महाराज प्यार क्या करना संसार में मैंने हुकूमत की है प्यार व्यार नहीं जानता बोले बता किसी से प्यार किया है बोले महाराज प्यार तो नहीं किया लेकिन विकार किया है सेक्स किया है प्यार नहीं किया है फिल्म वाले गाते प्यार किया तो डरना क्या बात सची है प्यार करो तो मत डरो लेकिन तुमने प्यार देखा ही नहीं बेटे तुमने काम देखा है चो जैसा वो देखा है आहा। गाल है ऐसे तुमने वो देखा है तुम उसको प्यार करते हो मैगन के बगीचे में जीसस आराम कर रहे थे मैगडिलिन प्रसिद्ध वैशा थी उसके वहां से बड़े बड़े सम्राट खाली हाथ लौटते कभी कभी मुलाकात न कर पाते ऐसी वो गर्व वाली थी प्रसिद्ध और सुंदर मैगडिलिन के नजर पड़े जीसस पर आई जीस को बुलाने के चलिए मेरे महल में आराम करिए बोलता कि पहले आती तो चल पड़ते अब समय हो गया मैं जा रहा बोलती कि तुम्हारे हृदय में कुछ प्यार नहीं मैं मेरे द्वार से बड़े बड़े सम्राट खाली चले गए और मैंने जीवन में यदि कहा है तो पहली बार तुमको कहा कि चलिए मेरे महल में चलिए चले और तुम्हारे पास प्यार का बदला चुकाने के लिए दस पांच मिनट समय नहीं तुम कितने रूखे हो तुम्हारे पास कोई दिल नहीं तुम प्यार के की नहीं समझते जीसस कहते पगली मैं तुझे जितना प्यार करता हूँ उतना और किसी ने नहीं किया होगा अभी समय नहीं समय लेकर कभी आऊंगा शीर्ष्य चुंटली खाड़ रहे कि गुरु जी, जी क्या कर रहे हो बोले चुप रहो लोग चाहे कुछ भी कहे लेकिन मैं भाषा सही बोल रहा हूं वो बोलते जब प्यार करते तो चले चलते बोले ना मैं तुझे प्यार करता हूं राजे महाराजे तो तेरी हड्डियों को प्यार करते हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के पुतले को प्यार करते और मैं तुझे ही प्यार करता हूँ पगली शिष्य घबराए घबराया गुरु मैगडिलिन के ध्यान में मग्न रहते हैं लेकिन गुरु को मैग्रलिन का पुतला नहीं दिख रहा है गुरु को मैगडिलिन के अंदर भी वो साक्षी दृष्टा आत्मा दिख रहा है और शिष्य को मैग्रलिन का पुतला दिख रहा है देख दोनों रहे लेकिन नजर नजर में फिर है अष्टावकर कहते न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु ज्यो न तो वाह तो भवान तो तो तुम पृथ्वी नहीं जल नहीं तेज नहीं वायु नहीं आकाश नहीं तुम वो हो जो हजार हजार ये पृथ्वी जल के पुतले आए और गए फिर भी तुम्हारे पर उसकी कोई असर नहीं पड़ी जिस समय जैसा वेश पहन पहते उस समय अपने को वो मान लेते हो वेश बदल जाता है फिर आप वही के वहीम ओम ओम ओम ओम ओम बिहार में कुछ भक्त लोग कुंभ का मेला लाने को जा रहे थे कुंभ का स्नान करने को जा रहे थे छोटे से गांव था बने लोग थे बने लोग दुकान पर बात कर रहे थे परसों चलेंगे ऐसे ऐसे चलेंगे ऊँटों पर चलेंगे घोड़ों पे चलेंगे तो चमार जो था उसने भी बात सुन ली उसने कहा मैं भी चलूंगा यात्रा को बनियों के साथ चमार हो लिया स्नान किया पंदा से संकल्प कराया पंडा ने कहा कुछ न कुछ छोड़ के जाओ तो किसी ने कुछ छोड़ा किसी ने कुछ छोड़ा चमार ने कहा कि अब मैं अब मैं मैं बोझाना ढोऊंगा अपने सिर पर कोई बोझाना रखूंगा आज से मैं सोगर ले जाता हूं अब हमारी नहीं करूंगा अब वजन नहीं उठाऊंगा बोझाना नहीं ढोऊंगा मजूरी न करूंगा लोटा अपने राज्य में पहुंचा एक दिन बेगर कराने वाले आ गए सिपाही को बोला ये उठाओ उसने कहा मैंने तो बोझा उठाना छोड़ दिया है मैं कुंभ के मेले में कसम खाकर आया सिपाही को लेकर देखो मैं बोझा बोले बोझा ढोना तो चमार का धंधा तो छोड़ा नहीं जब तक तू अपने को चमार मानेगा तब तक तेरे को फुटपाथ पे रहेगा और चमार मानेगा तब तक बेगर करना ही पड़ेगा ऐसे ये जीव कुंभ का मेला नहा मंदिर में जाए कसम खाए ये लूँगा ये छोड़ूंगा ये पकड़ूंगा ये माला करूंगा लेकिन अपने को देह मानना अपने को चर्म वाला मानना जब तक रहेगा तब तक इसको बेगर कराई जाएगी जन्मो मरो माता के गोद में आओ रो हंसो मार खाओ कट्ठा करो फिर एक झापट पड़ी छोड़ दिया सब बेकार सारा जीवन मजूरी क्या एक मौत ने बेगारी कर दिया सारा जीवन हम बेगारी करते हैं मौत के बाद भी फिर नए जन्म में बेगारी करते हैं जब तक अपने को चमार मानते रहोगे और शरीर के फुटपाथों में रहते रहोगे तब तक बेगारी कराने वाले तुमको पकड़ के कराएंगे ही इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि इस बेगारी से बचना हो तो ओम ओम ओम ओम यदि देह पृथकत्व यदि देह से अपना पार्थक्य आ जाए और आत्मा में अहम प्रत्यय आ जाए तो मुक्त होना सफल होना इतना आसान है कि महाराज जितना कंगाल होना आसान है उतना ही शहनशाह होना आसान है रात को सपना आए सुबह जागो सपने को देखो कि जैसे सपना आया था सच लग रहा था बीत गया ऐसे ही जगत सपना है कल की बात आज सपना है बचपन की बात अभी सपना है युवावस्था की बात सपना है शादी की रात सपना हो गया जनयु के दिन सपना हो गया बीमारी के दिन सपना हो गया तंदुरुस्ती के दिन सपना हो गया ये पूरा जीवन सपना हो जाता है मेरे गुरुजी जब अंतिम श्वास ले रहे थे शरीर से तो शरीर में ऐसा कुछ योग्यता नहीं थी शरीर की कुछ बोलने के काम आ जाए फिर भी टूटी फूटे शब्दों में कहा कि देखो जिस सब स्वप्नु थी स्वप्नो डिसी छो तिरानबे साल का सपना देख लिया तो ऐसे ही बारीकी से कभी कभी बैठो कि आपको थोड़ा सूक्ष्म में विचार करोगे तो पता चलेगा कि सब स्वप्न है और सपने के जगत में हम कितना बोझ लेकर घूमते हैं कितना जटिलता लेकर घूमते ये करना है। तो करव पड़े तो देखा रखव पड़े आई तो जवे आज बेस तो वर्ष फलाक रगड़व पड़े फलाम जवे तू घो आ गा जव पड़े दुकाने जव पड़े पेढ़ीए जव पड़े आश्रम जव पड़े तिजोरी मव पड़े बैंक वालों ने त्या अरे भाई त्या आखो जीवन जात छता शांति नहीं मे एक तू पे अपने स्वरूप में तो आकर देख फिर तो बैंक वाले तेरे पीछे घूमेंगे ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम चीन में एक प्रसिद्ध फकीर हो गया नरोलम्मा उसके शिष्य ने कहा कि गुरुजी क्या करूं मतलब कुछ करना नहीं है नरोलम्मा ने कहा कुछ करना नहीं है केवल डूब जा गुरु ऐसा कहकर चुप हो गए शिष्य समझदार रहा होगा शिष्य गुरु के तरफ निहारता निहारता निहारता अपने श्वासों को देखता देखता देखता देखता देखता खो गया कुछ ही घड़ियों में चेहरा खबर दे रहा है कि पूरा डूबा हो डूबना कोई पानी में डूबना नहीं है कोई रुपये में डूबना नहीं है अपने आत्मा में डूबना है जब शिष्य डूबता हुआ गुरु को दिखता है तो गुरु का हृदय भी और छलकता है देखते देखते वो सत्य की खबरें दे रहा है आंख उठाकर अब देखता है तो पहले जिस वक्त आंख बंद की थी तो अज्ञानी था और अभी जो आंख खुली तो ज्ञान को उपलब्ध होकर आया ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम कुछ घड़ियों के लिए शांत हो जाएंगे मैं काला गोरा वर्ण वाला नहीं मैं लंबा और नाटा नहीं मैं पापी या पुण्य आत्मा नहीं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं मैं अपने घर की ओर लौट रहा हूं हे मेरे अंतर्यामी तू मुझे अपने घर की ओर लौटा दे दयानिधि हे आनंदकंद परमात्मा मुझे मौन होने में होकर, हे मेरे चित्त तो अब चंचलता छोड़ बाहर का कब तक देखेगा बाहर का कब तक सुनेगा राग और द्वेष के व्यवहार में कब तक जिएगा मेरे मन तो संतों की प्रसादी गुरु की प्रसादी को पचा लेम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम ओम जिसने अनुराग का दान दिया उससे कण मांग ल नहीं अपना पन भूल समाधि लगा कि पिहू का बेहाग सुहाता नहीं संसार में खोपड़ी भरने वाली नहीं है तुम्हारा हृदय संसार की चीजों से न भरेगा तुम उस अंतर्यामी को प्यार करो जड़ चीजों को प्यार कर करके तुम जड़ी भाव को प्राप्त हो जाते हो तुम चैतन्य आत्मा को प्यार करो अपने हृदय में बसे हुए उस यार को प्यार करो प्रेम न खेतों पुजे प्रेम न हाट बिकाये राजा चहो प्रजा चहो शीश दे जाए तो अहंकार का शीश उतार कर धर दे के चरणों में शरीर को ढीला कर दे अहंकार की अकड़ पकड़ छोड़ दे वो नचाना चाहे तो नाच ले पूरे प्रेम से वो हंसाना चाहे तो खूब हंस ले वो रुलाना चाहे तो तू रो ले कठपुतली होकर देख उस अस्तित्व के साथ उस सत्य स्वरूप परमात्मा के साथ अपनी कोई पकड़ मत पकड़ अपना कोई दुराग्रह मत रख तू सच्चे हृदय से प्रार्थना कर एक कुंभार निभाड़े में आग लगाकर चिल्ला रहा है प्रार्थना कर रहा है प्रहलाद ने पूछा कि चिल्लाने का क्या कारण प्रार्थना करने का क्या कारण कुमार कहता है कि इस निभाड़े में उल्टा घड़ा था उसमें बिल्ली के दो छोटे बच्चे थे वे रह गए हैं मुझे निकालने थे लेकिन मैं भूल गया और चारों तरफ आग लगा दी अब मेरे बस की बात नहीं कि उनको मैं निकाल सकू जिला सकू लेकिन परमात्मा चाहे तो उसे जीवित रख सकता है वो मेरा प्रभु चाहे मेरी पुकार सुन ले तो उन बच्चों को जिंदा रख सकता है वो सब कुछ करने में समर्थ है ऐसा कहकर फिर वो कुंभार परमात्मा की प्रार्थना में खो गया घड़े सब पक गए निभाड़ा में से घड़े हटाए गए जो बीच में था बिल्ली के बच्चे जिस घड़े में पड़े थे घड़ा तो पक गया लेकिन बिल्ली के बच्चे छलांग मार के बाहर निकले वो परमात्मा कर शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम। जब वो निभाड़े से बिल्ली के बच्चों को बचा सकता है तो तुमको संसार के निभाड़े से बचा ले तो क्या आश्चर्य है तुमको संसार की भट्टी से वो बचा ले तो क्या आश्चर्य है बिल्ली के बच्चे बच जाते हैं तो दधकती अशांति में दधकते कलजुक से तुम परमात्मा के बच्चे बच बच्च जाओ तो कोई आश्चर्य नहीं प्रहलाज ने यह चमत्कार देखा तब तो से प्रहलाज की श्रद्धा उस अंतर्यामी में हो गई फिर तो पहलाद भक्ति के रंग में रंग गया रेणा के ने विरोध किया खूब कष्ट दिए लेकिन पहलाद ने परमात्मा का पल्ला न छोड़ा भूलकर भी परमात्मा का दामन मत छोड़ना संसार के कई मित्र तुम्हें प्रलोभन देंगे कई लोग ताड़न पाड़न करेंगे लेकिन उन संसारियों के ताड़न से डरना मत उनके प्रलोभन से फिसलना मत